संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला भाग सात अंतिम भाग वह हाला कर शांत सकी जो मेरे अंतर की ज्वाला जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिम्बित प्रतिपल प्रति प्रति वह मेरा प्याला मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला मतवालापन हाला से लेकर मैंने तजदी है हाला पागलपन लेकर प्याले से मैंने त्याग दिया प्याला साकी से मिल साकी में मिल अपना पन में भूल गया मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला मदिरा लेके द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला गहरी ठंडी सासे भर भर कहता था हर मत वाला कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला हा मैं पी पाया बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला कहा गया वह स्वर्गिक साकी गई सुरभित हाला कहा गया स्वप्निल मदिराल कहा गया स्वर्णिम प्याला पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब, कब पहचाना फूट चुका जब, जब मधु का प्याला टूट चुकी जब, जब मधुशाला अपने युग में सबको सब अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला अपने, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला फिर भी वृद्धों से जब, जब पूछा एक यही उत्तर पाया, पाया। अब न रहे वे पीने वाले अब न रही वह मधुशाला मैं को करने शुद्ध दिया अब नाम गया उसको हाला मीना को मधु पात्र दिया सागर को नाम गया प्याला क्यों न मौलवी चौके बिच के तिलक त्रिपुंडी पंडित जी मैं महफिल अब अपना ली है मैंने करके मधुशाला कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला जितनी उर् भावकता हो उतना सुंदर साकी है जितना हो जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला जिन अधरों को छुए बना दे मस्त उन्हें मेरी हाला जिस पर को छू दे कर दे विक्षेप उसे बिक्षि प्याला आंख चार हो जिसकी मेरी साकी से दीवाना हो पागल बनकर नाचे वह जो आए मेरी मधुशाला हर जिवा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला हर कर्म में देखा जाएगा मेरे साथी का प्याला हर घर में चर्चा होगी मेरे मधु विक्रेता की हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला मेरी प्याले में सबने पाया अपना अपना, अपना प्याला मेरे साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला यह मदिरालय के आंसू हैं नहीं नहीं मादक हाला यह मदिरालय की आंखें हैं नहीं नहीं मधु का प्याला किसी समय की सुखद स्मृति है साकी बनकर नाच रही नहीं नहीं कवि का हृदयंगण यह कुल मधुशाला कुचल हसरते कितनी अपनी, अपनी हाय बना, बना पाया हाला कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला पी पीने वाले चल देंगे, देंगे। हाय न कोई जाने का कितने मन के महल है तब, तब खड़ी, खड़ी हुई यह मधुशाला विश्व तुम्हारे में जीवन में ला पाएगी हाला यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साकी बाला शून्य तुम्हारी घड़िया कुछ भी यदि यह गुंजित, गुंजित कर पाई जन्म सफल समझेगी जग में अपना मेरी मधुशाला बड़े बड़े नाचों से मैंने पाली है साकी बाला कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला मान दुलारो से ही रखना इसमें रीसु कुमारी को विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला अब सोप रहा हूँ मधुशाला और अंत में परिशिष्ट से स्वयं नहीं पीता आरों को किंतु पिला देता हाला स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है स्वयं नहीं जाता आरों को पहुंचा देता, देता मधुशाला मैं कायस्थ कुलोदभाव मेरे पुरखों ने इतना ढाला मेरे तन के लहू में है पचहत्तर प्रतिशत हाला पुष्तनी अधिकार मुझे है मदिरा लय के आंगन पर, पर मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला बहुतों के सिर चार दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला बहुतों के हाथों में दो दिन झलक झलक रीता प्याला पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के इससे ही और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला पितृ पक्ष में पुत्र उठाना अर्घ्य न कर में पर प्याला बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भर कर हाला किसी जगह की मिट्टी भी के तृप्ति मुझे मिल जाएगी तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ के मधुशाला अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन, बच्चन की कविता, कविता मधुशाला भाग सात अंतिम भाग, भाग वाचक स्वर पर, भारती परिमल पर।